महाभारत आशमेधिक पर्व वैष्णव धर्म पर्व अध्याय बयानबे कपिला गौ का तथा तो उसके दान का महात्मा और कपिला गौ के दस भेद वै सम्पायन वाच दान पुण्य फलम श्रुआ तप पुण्य फला च धर्मपुत्र प्रहिष्टात्मा के स्व पुनरब्रवी वै सम्पायन कहते राजन दान और तपस्या के पुण्य फल को सुनकर धर्मपुत्र युधिषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से पूछा या चैषा कपिला पूर्व मुत्ता सदा पुण्या चुस्त्री माधव सा कथम ब्राह्मणे भ्यो दे पिबा कैदसाया चिप्राय दातव्या पुण्यलक्षण भगवन्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 ब्रह्मा जी ने कपिला गौ के कितने भेद बताए हैं तथा कपिला गौ का दान करने वाला मनुष्य कैसा होना चाहिए इन सब बातों को मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ एवं धर्मपुत्रे संसद ही अभ्रवित कपिला संख्या महात्मा में ही बचा धर्मपुत्र राजा युधि के द्वारा सभा में इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण कपिला गौ की संख्या और उनकी महिमा का वर्णन करने लगे तृण पांडव तत्न पवितत्र पावनम परम् युवा पापकर्मा नर पापा प्रमुच्य पांडुनंदन यह विषय बड़ा ही पवित्र और पावन है इसका श्रवण करने से पापी पुरुष भी पाप से मुक्त हो जाता है अतः ध्यान देकर सुनो कपिलाे वा स्वयंबुवा सर्व तेजा समुदृत्यामृता ब्राह्मणा पुरा पूर्व काल में स्वयंभू ब्रह्मा जी ने अग्निहोत्र तथा ब्राह्मणों के लिए संपूर्ण तेजों का संग्रह करके कपिला गौ को उत्पन्न किया था पवित्रम च पवित्राण मंगलाना च मंगलम पुण्या परम पुण्यम कपिला पांडुनंदन पांडुनंदन कपिला गौ पवित्र वस्तुओं में सबसे बढ़कर पवित्र मंगलजनक पदार्थों में सबसे अधिक मंगल स्वरूपा तथा पुण्यों में परम पुण्य पुण्यस्वरूप है तपसाम तप एवाग्रम व्रतानाम उत्तम वृत दानानाम परम दानम निधानम से तदय वह तपस्याओं में श्रेष्ठ तपस्या व्रतों में उत्तम व्रत दानों में श्रेष्ठ दान और सबका अक्षय कारण है क्षीरेण कपिलातेन वा हो तव्या अग्निहोत्राणी साय प्रातः द्विजात भी द्विजातियों को चाहिए कि वे सायंकाल और प्रतः प्रातः काल में कपिला घो के दूध दही अथवा घी से अग्निहोत्र करें कपिलाजा जागृते नापि दत्म क्षीरेण व पुनः जुवते जुवती योग्निहोत्रणी ब्राह्मणा विदत् पूजयत पर परा भक्ति मुगता सद्रांरता दजिता तेजान्त आदित्य शंकाश महासम सूर्यमंडलम अध्ययन ब्रह्मलोकम अनुतम प्रभो जो ब्राह्मण कपिला गौ के घी दही अथवा दूर से विधिवत अग्निहोत्र करते हैं भक्ति पूर्वक अतिथियों की पूजा करते हैं शुद्र के अन्न से दूर रहते हैं तथा दंभ और असत्य का सदा त्याग करते हैं वे सूर्य के समन तेजस्वी विमानों द्वारा सूर्य मंडल के बीच से होकर परमुत्तम ब्रह्मलोक में जाते हैं श्रृंगग्रे कपिला जातु सर्वतीर्था पांडव ब्रह्मणो ही निवसंति धीरे धीरे प्रातरुत्था मृत्य कपिलास्तुता अबुधारा वै सु सहतेन पुण्यतीर्थन सहता हतलब जन्म त्रय कृतम पापम प्रदर्शन युधिष्ठिर ब्रह्मा जी की आज्ञा से कपिला के सिंह के अग्रभाग में सदा संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं जो मनुष्य शुद्ध भाव से नियम पूर्वक प्रतिदिन सवेरे उठकर कपिला गौ के सिंह और मस्तक से गिरते हुए जलधारा को अपने सिर पर धारण करता है वह उस पुण्य के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 जो मनुष्य कपिला का मूत्र लेकर अपनी नेत्र आदि इंद्रियों में लगाता तथा उससे स्नान करता है वह उस स्नान के पुण्य से निष्पाप हो जाता है उसके तीस जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं इसमें संशय नहीं है प्रातरुत्था ये जो भक्त्या प्रयक् थे तीर्ण मुष्टिकम तत्पाप तिर कृतम नरपते जो प्रातः काल उठकर भक्ति के साथ कपिला गौ को घास की मुट्ठी अर्पण करता है उसने एक महीने के पापों का नाश हो जाता है प्रातरुद्धा भक्त्या कुर्या प्रदक्षिण प्रदक्षिणता पृथ्वीना त्र संशय जो सवेरे शयन से उठकर भक्तिपूर्वक कपिला गौ की परिक्रमा करता है उसके द्वारा समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है इसमें संशय नहीं है पंच तो कपिला पंचगव्य न स्नया तो चंद्र स गंगाद्यु तीर्थेशना पाण्डव पांडुनंदन जो पुरुष कपिला गौ के पंचगव्य से नहाकर शुद्ध होता है वह मानो गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान कर लेता है देवत्वा तो कपिलाक्तियानम व्यपोहते नर पापम अहोरात्र कृतमृप राजन भक्तिपूर्वक कपिला गौ का दर्शन करके तथा उसके रंभाने की आवाज़ सुनकर मनुष्य एक दिन रात के पापों को नष्ट कर डालता है ओ सहस्रम तय दाम चपिलाम तस् फलम प्राह ब्रह्म लो एक मनुष्य एक हजार गौों का दान करे और दूसरा एक ही कपिला गौ को दान में दे तो लोकपितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों का फल बराबर बतलाया है प्रमादतः यस्व कपिला तेना भवेन्ना विचारना इसी प्रकार कोई मनुष्य प्रमादवश यदि एक ही कपिला गौ की हत्या कर डाले तो उसे एक हजार गौों के वर का पाप लगता है इसमें संशय नहीं है दस वही कपिला प्रोक्ता स्वयं व स्वयं भुवाम प्रथमा स्वर्ण कपिलाीया गौर पिंगला तृतीया रक्त पिंगाक्षी चतुर्थी गल पिंगला पंचमी बभ्र षष्ठी च च्वेत पिंगला सप्तमी रक्तपिंगाक्षीअष्टमी कुरपिंगला नौमी पाठला गा दसमी पुछपिंगला दस हिता कपिला प्रोक्ता तारयंती नृहसद ब्रह्मा जी ने कपिला गौ के दस भेद बतलाए हैं पहली स्वर्ण कपिला दूसरी घौरपिंगला तीसरी आरक्त पिंगाक्षी चौथी गर्भपिंगला पाँचवीं बभ्रुवणाभा छठी श्वेत पिंगला सातवीं रक्तपिंगाक्षी आठवीं खुर पिंगला, नौवीं पाटला और दसवीं पुच्छ पिंगला ये दस प्रकार की कपिला गाँवें बतलाई गई हैं जो सदा मनुष्यों का उद्धार करती हैं स्वर्ण के समान पीले रंग वाले दूसरा गौर तथा पीले रंग वाले तीसरा कुछ लालिमा लिए हुए पीले नेत्रों वाली चौथा जिसके गर्दन के बाल कुछ पीले हों पाँचवा जिसका सारा शरीर पीले रंग का हो छठवा कुछ सफ़ेदी लिए हुए पीले रोम वाली सातवाँ सुर्ख और पीली आँखों वाली आठवाँ जिसके खूर पीले रंग के हों नवा जिसका हल्का लाल रंग हो दसवाँ जिसकी पूछ के बाल पीले रंग के हों मंगल्या पवित्राशपाप प्रणाशना एवे हनवाहो दस प्रोक्ता नरेश्वर नरेश्वर वे मंगलमयी पवित्र और सब पापों को नष्ट करने वाली है गाड़ी खींचने वाले भैलों के भी ऐसे ही दस भेद बताए गए हैं ब्राह्मण वाह्यता ना ना्यो वर्ण कदचन नवाह्ये चपिलाह क्षेत्रे वा ध्वनिवा द्विजा उन बैलों को ब्राह्मण ही अपनी सवारी में जोते दूसरे वर्ण का मनुष्य उनसे सवारी का काम किसी प्रकार भी न ले ब्राह्मण भी कपिला गौ को खेत में या रास्ते में न जोते वाहन वा साखया वाह हम सपत्र न दंडेन वाह न पासेन व पुनः गाड़ी में जूते रहने पर उन बैनों को होंकार की आवाज़ दे अथवा पत्ते वाली टहने से हाके डंडे से छड़ी से और रस्सी से मार कर न हाके न क्षित तृष्णान समस्ानता विकले इंद्रियाण अतृप्तें सोन भुंजी यहा पिपेता पीते चोदम जब बैल भूख प्यास और परिश्रम से थके हुए हों तथा उनके इंद्रियाँ घबराई हुई हों तब उन्हें गाड़ी में न जोते जब तक बैलों को खिलाकर तृप्त न कर ले तब तक स्वयं भी भोजन न करे उन्हें पानी पिला कर ही स्वयं जलपान करें शुश्रो सोर वरसचेता पितरस्ते प्रकृतता अहम पर्वत्र भाग्य चतुर्या न वाहनम सेवा करने वाले पुरुष की कपिला घोवे माता और बैल पिता है दिन के पहले भाग में ही भाग होने वाले बैलों को सवारी में जोतना उचित माना गया है विश्रामीण मध्यम भागे भागे शांति यथा सुखम यम संशय य ध्वनि वाह तत्स्तु स पापेन लिप्यते दिन के मध्य भाग में दोपहरी के समय उन्हें विश्राम देना चाहिए किंतु दिन के अंतिम भाग में अपनी रुचि के अनुसार बर्ताव करना चाहिए अर्थात आवश्यकता हो तो उससे काम ले और न हो तो न ले यहाँ जहाँ जल्दी का काम हो अथवा जहाँ मार्ग में किसी प्रकार का भय आने वाला हो वहाँ विश्राम के समय भी यदि बैलों को सवारी में जोते तो पाप नहीं लगता द्रोणहत्या पापम तस्या पाण्डुनंदन अम अन्यथावाहरा चंद जातिरोम पांडुनंदन, पांडुनंदन। परंतु जो विशेष आवश्यकता ना होने पर भी ऐसे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 नरकेशु सर्वेशु सम शतम सतम यह मनुष्य के लोके बलिवरदो भविष्य वह सभी नरकों में सौ सौ वर्ष रहकर इस मनुष्यलोक में बहल का जन्म पाता है तस्मात् मुक्ति मन विच्छन्न दद्या तू कपिला अतः जो मनुष्य संसार से मुक्त होना चाहता हो उसे कपिला गौ का दान करना चाहिए कपिला ये सो दक्षिणाथम विधीयत तस्मा तदक्षिणा तद देया यज्ञ द्विजाति सब प्रकार के यज्ञों में दक्षिणा देने के लिए कपिला गौ की सृष्टि हुई है इसलिए द्विजातियों को यज्ञ में उनकी दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए होमर्थम चाग्निहोत्र से यहाँ प्रयत् प्रयत्नतः श्रोत्रियाय दरिद्रा शांताया तेजसे तेन दानेन पूतात्मा ममलोके मही जो मनुष्य अग्निहोत्र के होम के लिए अमित तेजस्वी एवं धनहीन श्रोत्रेय ब्राह्मण को प्रयत्नपूर्वक कपिला गोधान में देता है वह उस दान से शुद्ध चित्त होकर मेरे परम धाम में प्रतिष्ठित होता है सुवर्ण कुृंगे चपिला प्रयक्षति विपु विश्व चा इन चापी सो सुमेध फलम्ल तेना सुमेध तुल्य इन ममलोकम स ग जो मनुष्य कपिला के सिंह और खुरों में सोना मड़ उसे विश्व योग में अथवा उत्तरायण दक्षिणायन के आरंभ में दान करता है उसे अश्वेध यज्ञ का फल मिलता है तथा उस पुण्य के प्रभाव से वह मेरे लोक में जाता है अग्निष्टोम शहस्त्र वाजपेय च तत्सम वाजपेय सहस्रश अश्वेधम च तस्म अश्वेध सहस्रस राजसूय च तत्सम एक हजार अग्निष्टोम के समान एक वाजपेय यज्ञ होता है एक हजार वाजपेयी यज्ञ के समान एक यज्ञ होता है और एक हजार अश्वेध के समान एक राजसूय यज्ञ होता है कपिलाना शस्त्रेण विधिदत्न पांडव राज्य फल प्राप्य ममल लोके महीीयते न तय पुनरावृत्तिर्वेद्य कुपुंगेठ पांडव जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधि एक हजार कपिला गौ का दान करता है वह राजसूय यज्ञ का फल पाकर मेरे परम धाम में प्रतिष्ठित होता है उसे पुनः श्लोक में नहीं लौटना पड़ता तैस्त गुण काम दुधा चुत्वा नरम प्रदाता उपैति सा गै स्वच्चाप्यनो बध्यम त्रांधकार महाड़पे नौ रिनी गौ ते मनुष्य दान में दी हुई गो अपने विभिन्न गुणों द्वारा कामधेनु बनकर परलोक में दाता के पास पहुंचती है वह अपने कर्मों से बंद कर घोर अंधकारपूर्ण नरक में गिरते हुए मनुष्य का उसी प्रकार उद्धार कर देती है जैसे वायु के सहारे से चलती हुई नाव मनुष्य को महासागर में डूबने से बचाती है यथ औषधम दरस्य प्रयुक्त मात्र विहंति रोगाण्ड तथैव दत्ता कपिल आसु पात्रे पापम दर सेहंती सर्व जैसे मंत्र के साथ दे हुई औषधि प्रयोग करते ही मनुष्य के रोगों का नाश कर देती है उसी प्रकार सुपात्र को दी हुई कपिला गौ मनुष्य के सब पापों को तत्काल नष्ट कर डालती है यथा तचम तो वय भजको को विहाय पुनर्नवम रूपित पुण्यम तथा मुक्त पुरुष स्व पाप ही विरज्य ते वही कपिला जैसे सांप के चूल छोड़कर नए स्वरूप को धारण करता है वैसे ही पुरुष कपिला गौ के दान से पाप मुक्त होकर अत्यंत शोभा को प्राप्त होता है यथा अंधकारं भवने यथांधकार विलग्नम दीप्त निर्यात यति प्रदीपः तथा पापम अलीनम अं निष्क्राम ये दि कपिला प्रधान जैसे प्रज्वलित दीपक घर में फैले हुए अंधकार को दूर कर देता है उसी प्रकार मनुष्य कपिला गौ का दान करके अपने भीतर छिपे हुए पाप को भी निकाल देता है ये थे प्रिय शुद्रान्न दूर से जितेन्द्रिय सत्यब्रसध्यान्वित दत्ता ही गौस्तायते पर जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाला अतिथि का प्रेमी शूद्र के अन्न से दूर रहने वाला अजतेन्द्रिय सत्यवादी तथा स्वाध्याय स्वाध्यायपरायण हो उसे दी हुई गौ परलोक में दाता का आवश्यक अवश्य उद्धार करती है दाक्षिणा प्रति अध्याय समाप्त